दूसरा प्रश्न भगवान कल आपने बताया कि प्रेम नीचे गिरे तो वासना बन जाता है और ऊपर उठे तो प्रार्थना भगवान मेरे लिए वासना कई अर्थों में स्पष्ट है और प्रार्थना का विषय भी अपने आप में स्पष्ट है लेकिन इन दोनों के बीच प्रेम में एक धुंधलापन और अस्पष्टता पाता हूं भगवान कृपा करके कहें कि मुझ में प्रेम का यह धुंधलापन क्या है और क्यों है योग चिन्ह में प्रेम तो धुंधला होगा ही क्योंकि प्रेम रहस्य है वासना स्पष्ट होगी और प्रार्थना भी स्पष्ट होगी प्रेम तो दोनों का मध्य है प्रेम तो तरल अवस्था है न तो प्रेम वासना है और न प्रेम प्रार्थना है प्रेम दोनों के मध्य की कड़ी है संक्रमण का काल है संक्रमण का काल तो धुंधला होगा ही अनिवार्यता धुंधला होगा तुम्हारे लिए ही ऐसा है ऐसा नहीं सभी के लिए ऐसा है वासना तो साफ साफ है मिट्टी की पकड़ है पर के ऊपर सिकंजा है प्रकृति की दौड़ है जीव विज्ञान की तुम्हारे ऊपर अंधी जकड़ है सब साफ साफ है वासना में कुछ उलझा हुआ नहीं वासना गणित जैसी साफ है और प्रार्थना भी साफ है क्योंकि वासना है पदार्थ के लिए प्रार्थना है परमात्मा के लिए दोनों का विषय स्पष्ट है एक तीर जा रहा पदार्थ की तरफ उसका लक्ष्य भी साफ है एक तीर जा रहा परमात्मा की तरफ उसका लक्ष्य भी साफ है लेकिन प्रेम का तीर कहीं भी नहीं जा रहा न पदार्थ की तरफ न परमात्मा की तरफ प्रेम का तीर अभी तुणीर में है इसलिए अड़चन होती कि प्रेम के तीर का प्रयोजन क्या है इसका लक्ष्य क्या है और लक्ष्य साफ ना हो तो प्रेम अस्पष्ट रह जाता है धुंधला धुंधला रह जाता है। लगता तो है कुछ है मगर क्या है ठीक ठीक मुट्ठी नहीं बंधती तराजू पे नहीं तुलता नापजोख में नहीं आता वासना भी नापजोख में आ जाती इसलिए इस जगत में भोगी भी स्पष्ट है और त्यागी भी स्पष्ट है दोनों के गणित बिल्कुल सुसंबदित सुरेखाबद्ध है कभी स्पष्ट है कभी तरल है कभी ठोस नहीं है कभी दोनों के मध्य है अगर विज्ञान वासना है तो धर्म प्रार्थना है और काव्य प्रेम है लेकिन जिसे भी वासना से प्रार्थना तक जाना हो उसे प्रेम की घड़ी से गुजरना ही होगा एक स्त्री अभी गर्भवती नहीं सब स्पष्ट है फिर एक दिन उसको बच्चा पैदा हो जाएगा मां बन गई तब भी सब स्पष्ट हो जाएगा लेकिन दोनों के मध्य में वो जो नौ महीने का गर्भ है सब अस्पष्ट रहेगा धुंधला धुंधला रहेगा कुछ कुछ एहसास भी होगा कि है मगर कौन है बेटा होने वाला है कि बेटी होने वाली है सुंदर होगा असुंदर होगा बुद्धू होगा बुद्धिमान होगा काला होगा गोरा होगा सब स्पष्ट है कुछ पकड़ में नहीं आता प्रेम की अवस्था गर्भ की अवस्था है वासना प्रार्थना बरने के मार्ग पर जब चलती है तो ये पड़ाव आता है ये पड़ाव शुभ है घबराओ मत और हर चीज को स्पष्ट करने की जरूरत भी क्या है कुछ तो अस्पष्ट रहने दो ये हमें कैसा पागलपन पकड़ा है सारी दुनिया को पकड़ा है कि हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए एक महान रोग आदमी को सता रहा है कि हर चीज को स्पष्ट करो और जो चीज स्पष्ट न होती हो वो हमको इतनी बेचैनी देती है कि बजाय इसके हम स्वीकार करने के कि वो स्पष्ट है यही स्वीकार करना पसंद करेंगे कि वह है ही नहीं इसलिए बहुत से तथ्यों को विज्ञान ठुकराता है ठुकराने का कारण यह नहीं है कि वे तथ्य नहीं हैं और कारण यह भी नहीं है कि उन तथ्यों की प्रतीति नहीं होती विज्ञान को मगर मजबूरी यह है कि वे स्पष्ट नहीं होते धुंधले धुंधले और विज्ञान जब तक स्पष्ट न हो जाए कोई चीज पकड़ेगा नहीं स्पष्टता के लिए उसने कसम खा रखी उसने एक आबद्धता मान रखी है कमिटमेंट प्रतिबद्ध हो गया है कि स्पष्ट तो होना ही चाहिए उसने स्पष्टता की बलवेदी पर सब कुछ चढ़ा दिया तो जो स्पष्ट नहीं है वो इंकार कर देना प्रेम बड़ी अस्पष्ट घटना है रहस्यपूर्ण धुंधली धुंधली तरल रूप उसके बदलते रोज रोज बदलते प्रतिपल बदलते और सिर्फ आभासी अनुभव होता है एक छाया मात्र अनुभव होती योग चिन्ह में यह तुम्हारी ही कठिनाई नहीं है ये उन सभी साधकों की कठिनाई है जो वासना से प्रार्थना की तरफ चलेंगे और सभी को चलना है क्योंकि सभी वासना में पैदा हुए हैं और सभी को प्रार्थना पर पहुंचना है बीच में ये पड़ाव आएगा जब वासना छूट गई और प्रार्थना अभी आई नहीं वो जो बीच का रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान को सहने का नाम ही तपश्चर्या है उस रिक्त स्थान में धैर्य रखना ही तपश्चर्या है उस रिक्त स्थान में भी शांत बने रहना अनुद्विग्न अति आकांक्षा न करना स्पष्टता की क्योंकि अगर अति आकांक्षा करोगे स्पष्टता की तो बहुत संभव वापस लौट जाओ, वासना में वापस गिर जाओगे क्योंकि वासना ही परिचित है फिर स्पष्ट हो जाएंगी सब बात प्रार्थना तो बिल्कुल अपरिचित है अज्ञात लोक है लेकिन अगर कोई धैर्यपूर्वक प्रेम के गर्भ में नौ महीने रह जाए तो उसका एक नया जन्म होता है प्रार्थना का जन्म होता है भक्त का आविर्भाव होता है और प्रार्थना फिर स्पष्ट है सब स्पष्ट है खुली सूरज की धूप में जैसे सब स्पष्ट है ऐसा सब स्पष्ट है कुछ भी छिपा नहीं कुछ भी अस्पष्ट नहीं हालांकि तुम कह ना पाओगे इतना भेद है वासना की स्पष्टता ऐसी है कि कही जा सकती प्रार्थना की स्पष्टता ऐसी है कि तुमसे इतनी बड़ी है कि तुम ना कह पाओगे ये मत सोचना कि बुद्ध ने नहीं कहा इसलिए उन्होंने नहीं जाना जाना तो जरूर लेकिन कहा नहीं क्योंकि जानना जानने वाले से बड़ा था इसलिए चुप रह गए वासना को बड़े मजे से कहा जा सकता है कोई भी कह सकता है पशु पक्षी भी निवेदन कर देते हैं आदमी की तो बात ही छोड़ दो वासना के निवेदन में लगता ही क्या है कोई बड़ी कला कोई बड़ी कुशलता कोई प्रतिभा कोई बहुत बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है बुद्धू भी अपनी वासना प्रकट कर देते हैं। वासना बड़ी छोटी है क्षुद्र है प्रार्थना विराट है आकाश जैसी प्रकट ना कर सकोगे लेकिन यह ध्यान रखना कि प्रार्थना स्पष्ट पूरी हो जाती जब तुम आकाश की तरफ देखते हो तो क्या तुम सोचते हो आकाश स्पष्ट नहीं स्पष्ट है लेकिन किस शब्द में समाओ ऐसे जब करोड़ करोड़ तारों के सौंदर्य को तुम देखते हो तो क्या कुछ अस्पष्ट है सब स्पष्ट है और स्पष्ट ज्यादा क्या होगा मगर कैसे बांधो इसे कैसे कहो इसका निर्वचन कैसे हो व्याख्या कैसे हो जवान लड़खड़ा जाती स्वाद इतना बड़ा है कि जवान लड़खड़ा जाती वासना भी स्पष्ट छुद्र, प्रार्थना भी स्पष्ट विराट प्रेम अस्पष्ट प्रेम मध्य में न इधर न उधर इसलिए योग चिन्ह में ऐसा मत सोचना कि यह धुंधलापन तुम्हें ही अनुभव हो रहा है इसको अकार ही अपनी व्यक्तिगत समस्या मत बना लेना यह सबकी समस्या है और धन्य भागी है वे जिन्हें यह समस्या अनुभव होती अधिक को तो यही लगता है कि वासना सब कुछ है और ऐसा भी नहीं है कि ये वासना से ग्रस्त लोग प्रार्थना ना करते हो मगर इनकी प्रार्थना झूठी इनका मंदिर औपचारिक है ये कभी कभी प्रार्थना भी कर आते मगर इनकी प्रार्थना भी वासना का ही एक नाम है प्रार्थना के बहाने भी परमात्मा से कुछ मांग आते कि ये दे देना वह दे देना कि नौकरी मिल जाए कि धन मिले कि पद मिले कि प्रतिष्ठा मिले इनकी प्रार्थना भी वासना का ही प्रचन्न रूप है इनको कुछ पता नहीं है ये अभागे इस संसार में जिसने वासना को ही जाना मांगना ही मांगना जाना उससे बड़ा अभागा कोई भी नहीं क्योंकि वह भिकमंगा है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय उसे कभी अपने सम्राट होने का अनुभव नहीं हो पाता सम्राट होने का अनुभव तो प्रार्थना में होता है क्योंकि प्रार्थना में भक्त भगवान से भिन्न नहीं रह जाता एक हो जाता वासना में प्रेमी और प्रेसी क्षण भर को मिलते हैं क्षुद्र है मिलन और फिर लंबा छोर है फिर विषाद है प्रार्थना में मिलन हुआ सो हुआ महामिलन है फिर कोई विरोह नहीं फिर कोई विरह नहीं फिर कोई भेद नहीं अभिन्नता सद जाती एकता सद जाती अहम ब्रह्मास्म तभी कोई घोषणा कर पाता अनलहक, मैं ही परमात्मा हूं दोनों के बीच में प्रेम है प्रेम ऐसा तीर है जो कहीं भी नहीं जा रहा न वासना की दिशा में न प्रार्थना की दिशा में ठहरा हुआ तीर है और निश्चित ही ठहरे हुए तीर को देखकर तुम्हारे मन में सवाल उठेगा ये कहां जाना चाहता है क्या है इसका स्वभाव क्या है इसका लक्ष्य क्या है गंतव्य क्या है हजार प्रश्न उठेंगे और कोई उत्तर ना आएगा इस तीर को चलाना मत क्योंकि चलाया कि तुम वासना में ही चला लोगे इस तीर को रोके रहने देना घबराहट क्या है जल्दी क्या है थोड़ा धीरज सीखो इस सदी में एक चीज अगर खो गई है सबसे बड़ा गुण अगर खो गया आदमी का तो वह धीरज एक बड़ी आतुरता है सब चीजें जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए अभी हो जानी चाहिए लोग ध्यान भी करने आते हैं तो कहते हैं एक सप्ताह में हो जाएगा कि दो सप्ताह रुकना पड़ेगा जैसे दो सप्ताह रुककर वो मेरे ऊपर कोई अनुकंपा कर रहे हो ध्यान और तुम दिनों में पूछते हो हिम्मतवर लोग रहे होंगे पुराने दिनों के वो जन्मों की भाषा में पूछते थे कितने जन्मों में होगा एक जन्म का तो कोई सवाल ही ना था कितने जन्मों में होगा ध्यान हिम्मतवर लोग रहे होंगे बड़ी छाती रही होगी उनकी आज के आदमी के पास छाती तो है ही नहीं वो तो जैसे इंस्टेंट काफी अभी बन जाए ऐसा ही सोचता है कुछ इंस्टेंट ध्यान हो अभी हो जाए कोई हाथ में ऐसी तरकीब लगे कि बस बिना कुछ किए हो जाए समय ना लगे शक्ति ना लगे और सबसे बड़ी कठिनाई है कि प्रतीक्षा ना करनी पड़े प्रतीक्षा खो गई है। और जिस दिन प्रतीक्षा खो जाती है उस दिन परमात्मा खो जाता है क्योंकि प्रतीक्षा के ही पात्र में परमात्मा उतरता है तो योग चिन्ह में प्रार्थना को प्रतीक्षा का अवसर दो प्रेम उठ रहा है जल्दी ना करो समझने की समझने की जरूरत ही क्या है चिनमे की आदत है खराब आदत है हर चीज को व्यवस्थित कर लेने की आदत है अगर दस पैसे भी खर्च करते हैं तो उसको डायरी में लिखते बिना लिखे नहीं मानते लिखते ही रहते ज्यादा समय इसी में जाता हूं उनका फिजूल की बातें लिखते रहते अच्छे शोधकर्ता हो सकते थे किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी और डिलीट मिलता उनको वो बिल्कुल गलत जगह में आके पढ़ गए हैं यहां इसी तरह के लोग पीएचडी और डिलीट होते हैं। जो लिखते रहते हैं कुछ भी लिखते रहते हैं। वो कोई किताब पढ़ते हैं तो पढ़ते कम है ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन नोट्स ज्यादा लेते हैं। पीछे कभी का काम पड़ेंगे टिप्पणियां लिखते रहते छोटी मोटी बात की भी ऐसे भूल चूक से कुछ कागज एक बार मेरे हाथ में लग गए तो मैं भी चकित हुआ कि चिन्ह में ये कौन सा काम कर रहे हैं अब दस पैसे खर्च ही हो गए इसमें लिखना क्या है मगर एक वृत्ति है और कई जगह ऐसी वृत्ति का बड़ा उपयोग होता है दुकानदारी में बड़ा उपयोग होता है हिसाब किताब की दुनिया में शोधकर्ताओं की दुनिया में इसका बड़ा उपयोग होता है वहां काम ही यही कि बस लिखते रहो इस तरह की कुछ भी छोटी छोटी बातें इकट्ठी करते रहो फिर इतनी इकट्ठी कर लो कि कोई पढ़ ना सके तो उसमें डिलीट मिलती है <laughs> क्योंकि पढ़ने की कौन झंझट करे तुम डिलीट लो विश्वविद्यालयों में जो शोध पर ग्रंथ लिखे जाते उनको कोई पढ़ता है कोई भी नहीं पढ़ता किसको फुर्सत है किसको प्रयोजन है तो प्रेम सुन को अर्चन हो रही होगी जिनमे को कि जो प्रेम है इसको साफ साफ कैसे नोट करें किस ढंग से लिखें, इसका ठीक ठीक व्याख्या और निर्वचन होना चाहिए यह तुम ना कर पाओगे यह होता ही नहीं यह हो ही नहीं सकता इस प्रेम को अनुभव करो इसमें नाचो इसमें डोलो इसको तुम्हारे भीतर गुनगुनाने दो जैसे भोरा गुनगुन करे ऐसा ऐसे गुनगुनाने दो जल्दी मत करो पूछो भी मत कहां जा रहे हो क्या लक्ष्य क्या गंतव्य क्या पाओगे क्या नहीं पाओगे कुछ भी मत पूछो इस भौरे को गुनगुन -गुन करने दो कहीं भी मत जाने दो एक घड़ी ऐसी है जब यह बिल्कुल ऐसा ही गुनगुन करता रहेगा बिना किसी कारण के एक सुनिश्चित शक्ति इकट्ठी हो जाएगी जब तब यह उड़ान भरेगा जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना आकाश में तो पहले तो जमीन पर चलता है एकदम से आकाश में नहीं उड़ जाता तेजी से चलता है रनवे पर तेजी से भागता है फिर एक जगह जाके रुक जाता है वही रुकने की घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है फिर रुक कर उसका इंजन और जोर जोर से गति करने लगता है उस वक्त अगर तुम पायलट से पूछो कहां जा रहे हैं हम तो कहेगा अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी जमीन पर कुछ लोग घबराहट में उसी वक्त समझते हैं कि बस उड़ गए आकाश में मुला नसुद्दीन गया था यात्रा को जब काफी इंजन जोर जोर से भर भर भर भर करने लगा तो उसने सोचा पहुंच गया घबराहट की वजह से आंख बंद रखे था आंख खोल को उसने नीचे देखा तीन बड़ी छोटी छोटी चीजें चींटियां मालूम पड़ती थी तो उसने अपने पड़ोसी से कहा मालूम होता बहुत ऊपर उड़ा है आदमी चींटियों जैसे मालूम हो रहे हैं उस आदमी ने कहा आदमी नहीं है ही है अभी कहीं ओढ़े करे नहीं है फिर ये इंजन इतने जोर से क्यों चल रहा है वो पूछने लगा एक त्वरा लेनी पड़ती एक मोमेंटम चाहिए एक खास गति पर आकर जैसे 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, ऐसे इंजन एक खास त्वरा लेता है और उस त्वरा पर ही छलांग मार सकता है ऐसे ही प्रेम एक त्वरा लेता है प्रतीक्षा में भनभन होगी गुनगुन होगी ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी वासना में ऊर्जा का छय इसलिए वासना से जब तुम मुक्त होगे, तो ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा समय देना होगा वासना में ऊर्जा का अधोगमन है इसके पहले कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू हो तुम्हें बीच में एक अवसर देना होगा जब ऊर्जा संग्रहित हो जाए एक सरोवर बन जाए और ऊर्जा उठती जाए उठती जाए उठती जाए एक घड़ी आएगी ऐसी जब तुम अचानक पाओगे कि वायुवान आकाश में उठ गए वासना की पृथ्वी से छूट गए प्रार्थना का आकाश मिल गया मगर मध्य में एक प्रतीक्षा थी उस प्रतीक्षा से बचना मत और उस प्रतीक्षा को जल्दी ही समझने का भी उपाय मत करना अन्यथा भूल हो जाएगी शुभ घड़ी है कि तुम प्रेम के अनिर्वचनी रहस्य को अनुभव कर रहे हो, होने दो संग्रीत शीघ्र प्रार्थना का भी जन्म सुनिश्चित है